नमस्ते भाई राम का कहना है आप रूसी भाषा सीखते हैं क्या ये सच है हाँ बिल्कुल सेंट पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में अब मेरी छुट्टी है तो घर आया हूं और आप मैक्सिम हैं? हिंदी के विद्यार्थी जी हाँ लेकिन आप मुझे तुम कहिए ठीक है तो बताओ कैसे आना हुआ देखो हमने भारत का आधुनिक इतिहास सीखना शुरू किया है विषय बहुत दिलचस्प है लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं पूछूं क्यों नहीं बेशक पूछो अच्छा क्या ये सच है कि भारत रात को ही आजाद हुआ बिल्कुल 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के स्वतंत्र होने की घोषणा की सुना है मुसलमानों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की यह तो गलत बात है गलत अफवाहों पर भरोसा मत करना जनवरी उन्नीस को नाथुराम गोड़से ने महात्मा गांधी की हत्या की वो तो हिंदू था भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है ऐसा क्यों पहले हमारा देश ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र हुआ इसके ढाई साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान तैयार हुआ तभी भारत एक गणतंत्र बना क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की बेटी थी ये तुमसे किसने कहा बकवास है और क्या इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की पुत्री थीं। गांधी उनके पति का उपनाम है 11 जनवरी उन्नीस को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी कहते हैं भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय बुद्ध मुस्कुराया ये कैसे संभव है ये बात सही भी है तो गलत भी है गौतम बुद्ध का जन्म 563 सौ पूर्व में हुआ और मृत्यु चार सौ पूर्व में हुई उस समय कोई परमाणु परीक्षण करना एकदम असंभव था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया इस मिशन का नाम बुद्धा स्माइल्स था